अहम तीन. का कितने अर्थ बताया तीन तीन अर्थ का मुख्य अर्थ कौन प्रयोग करता है आगे इधानी अमुख्य दो दर्शे अहम का आम शब्द का अमुख्य अर्थ दो दिखाते हैं है पृथका भाष कूटस्मुख्य तत्वित पयेन प्रयुक्ते हर शब्द लोकेटस्थौ अमुख्य पृथक आभास अलग कूटस्थ अलग आभास हो गया है कि पृथक कूटस्थ अंश केवल आभास केवल कूटस्थ ये अमुख्य है तत्र तत्विद पर्याय अहम शब्दम प्रयुक्त लोके च वैदिक तत्वज्ञानी पर्याय कभी आभास में प्रयोग करता है कभी कुटस्थ में प्रयोग करता है क्या प्रयोग करता है अहम शब्द अहम शब्द तत्पर्यायन कदाचित आभासे कदाचित कूटस्थे अहम शब्द प्र लोक लौकिक व्यवहार में वैदिक व्यवहार में कभी आभास में प्रयोग करता है कभी कूटस्थ में व्यवहार करता है तत्वज्ञानी प्रयोग करता है तत्वज्ञानी का प्रयोग होने से ये सर्वलोक प्रयोग नहीं है इसलिए मुख्य कहा पृथ्वी आभास कूटस्थौ कितने हुए एक आभास एक कूटस्थ प्रत्येक अहम शब्दार्थवीक्ष विवक्षित तो अलग अलग अहम शब्द रूप से विवक्षित होगा तो तथा अमुख्यात अमुख्य अर्थ होते हैं आवास और ये कूटस्थ क्यों है, है अन्य और अमुख्य कारणमा अमुख्य होने में कारण करते तत्वित प्रयुते तत्व ज्ञानी प्रयोग करता है अत्र यत तत्वज्ञानी प्रयुक्त है तस्मात्ख्य हो तत्वज्ञानी का व्यवहार सर्व प्रसिद्ध नहीं होने उसको अमुख्य कहा अरे मूढ़ता प्रसिद्ध होते मुख्य तत्वी यत त्र तो कूटस्थिदाषसोरअम शब्द लोकेौकिे चयान प्रमुते तत्व तत्रकूटस्थि तय तत्व त्रकाश तय तय काचिदभास कुटस्थ में उचित चिदाभास में अहम शब्द प्रयोग करता है लौकिक व्यवहार में वैदिक व्यवहार में पर्याय से कवि आवास में प्रयोग करता है कवि कुटस्थ में प्रयोग करता है योजना का अन्याय बताया अयम भाव अभिप्राय क्या है चिदाभस अभिव्यक्त रूप से चिदाभास और कुटस्थ दोनो पृथक पृथक होने पर भी अज्ञानी के लिए दोनों अभिव्यक्त है विभक्त नहीं विविधता नहीं अलग अलग नहीं मिला हुआ मिला हुआ जो रूप है सार्वजनिक व्यवहार विषय तो मुख्या मिला हुआ जो व्यवहार है सार्वजनिक का विषय सब लोग अलग नहीं समझ करके वो चेतन कहते चेतन हम कुटत्व भी लेते भाष को लेते है हम करूंगी जिसमें कुटस्थ में चेतन उसमें करतृत्व तो है ही नहीं सुखी दुखी आदि कहते दोनों में एकत्व तो करके व्यवहार करते सार्वजनिक व्यवहार का विषय हुआ दोनों का अविव्यक्त रूप मिला इसलिए मुख्य कहा विविध रूप से चिदावास पृथक कुटस्थ पृथक ऐसा जो रूप है तू तो कति पर जने ही कदाचित व्यवहार अमुख्य अर्थत्म पृथक चिदावास केवल ज्ञानी लोग प्रयोग करते हैं कतिपय जान ही हमेशा ही चिदाभाष में प्रयोग नहीं करते कभी कुटस्थ में कभी चिदाश में कभी कभी प्रयोग किया जाते व्यवहार किया जाने से अमुख्य अर्थ हुआ विविखर पृथ्विचिदावास अकूटस्थ अहम तो शब्द का अमुख्यर्थ वाद पर प्रयुक्त उत्तम अर्थ प्रपंच अभी जो पर प्रयोग करता है कभी आभास में कभी कूटस्थ में अहम शब्द इसको विस्तार करके दिखाते हैं प्रतिपत्ति सौ पर्याय श्लोक द्वय न दो श्लोकों के द्वारा दिखाते है प्रतिपत्ति सौकर्यम ज्ञान सुख्र सरल से ज्ञान होने के लिए विस्तार करके दिखाते है कैसे ज्ञानी पर्याय से प्रयोग करता है कभी आभाष के लिए प्रयोग करता है कभी कुटस से प्रयोग करता है हम शब्द ज्ञानी प्रयोग करता है लौकि हम गी इदि के बुध विविच्य विदा भाषा ऊटस्था विवक्षति अहं के बुद्धः लौकिे बुध कर्ता पद बुध अहंगा लौकिक व्यवहारे कूटस्था चिराभास विविच्यम विवक्षति ज्ञानी कूटस्थसे चिदाष को पृथकर्कटस्था चिदा चिदाभास विविच्य कूटस्थसे चिदाष को पृथकर्क विवक्षति तम का चिदा विवक्षति वक्त ज्ञानी तब कहता है अहम गच्छा अहम व्यवहार के समय लौकिक व्यवहार में ज्ञानी कूटस्थसे चिदाभाषक पृथक कर्क ही वो कहना चाहते हैं, चिदाभाष को कहना चाहते गमन क्रिया देहादि में चिदाष विशिष्ट में चिदाष को लेकर के शुद्ध चैतन में चैतन निष्क्रिय है गमन क्रिया नहीं होगी इसलिए लौक के व्यवहार में अहम ग इत्यादि प्रयोग में, में चिदाभाष को कुटस्थ से तुथ करके व्यवहार करता है ज्ञानी बुधो का से विद्वान अहम गच्छामी इत्यादि लौक व्यवहार में कुटस्था चिदाभाषम विविच गुटस्थ से चिदाभाष के पुस्तक समझ करकेमें अहम शब्द विवक्षतिथिभाष को अहम शब्द सेवक्षति वक्त विवक्षति का वक्त वस्त्र धातु सब धातु से चाहता है हम जादिके विवक्षति ये समझ करके व्यवहार करता है तो अहम शब्द कह देने से ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाएगा कुछ लोग नहीं समझ कर क्या कहेंगे ज्ञान हो गया तो फिर हम कैसे कहेंगे मैं ये शरीर ये शरीर जा रहा है इस शरीर का नाम ईसा है बस ये शरीर वहाँ जाएगा ये शरीर कह देने से ज्ञान नहीं मानने आ जाएंगे और मैं जाता हूँ कह दे तो अज्ञान हो जाएगा ये अभ्यास करके भाषा सीखते अहम शब्द के स्थान पर कही शरीर ये कोई अहम कह देने से ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या समझ करके कूटस्थ से पृथक समझ करके कहता है ज्ञानी तो हम शब्द कहने से कोई ज्ञान की कोई आपत्ति नहीं है यदि अज्ञान है दोनों के मिलाकर के हम सब तो कहता है अज्ञानी ज्ञानी तो कूटस्थ से पृथक समझ करके हम शब्द सीतावास में व्यवहार करता देहादे में व्यवहार करेगा तो कोई आपत्ति नहीं है ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो अहम तो ब्रह्म है और हम गछा कैसे होगा गमन तो ब्रह्म में नहीं है तो अहम गछा कह दिया अच्छा जी ज्ञानी नहीं है ऐसा नहीं इसे भ्रांतों की कुछ अलग अलग परंपरा चलती है ऐसे लोग कुछ अभ्यास करते सीखते सिखाते हैं ऐसे व्यवहार करेंगे मैं स्थान पर ये शब्द कह दें, बस उसमें हो जाएगा ऐसा नहीं समझ करके हम शब्द कहने से कोई आपत्ति नहीं है वो चिदाभास में व्यवहार करता है आगे दूसरा दे देते हैं असंगो हम चिदात्मा ह नीति शास्त्रीय दृष्टि अहम शब्द प्रयुंते युग कूटस्थे केवले केवले केवले अहं शब्दं बुधस्थे जिस प्रकार जो ज्ञानी प्रयोग करता था अहम गछा इत्यादि वही केवले के कुटस्ते बुधस्थे अयम बुध अयम बुध केवले कुटस्ते अहम शब्द प्रयुक्ते कैसे असंगोहम चिदात्मा हम शास्त्रीय दृष्टि था शास्त्रीय दृष्टि शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान से ये ज्ञानी अपने को मान्यता मैं असंग हूं चिदात्मा हूं कूटस्थ हूँ निर्विकार हूँ ऐसे प्रयोग करता है अहम शब्द प्रयुक्ते कौन प्रयोग करता है अयम बुध ये ज्ञानी ही प्रयोग करता है अयम बुध जो ज्ञानी अहम गच्छा कहता वही ज्ञानी में अहम शब्द प्रयोग करता है कहा प्रयोग करता है केवल कूटस्थे केवल कूटस्थम चिदावास को लेकर नहीं चिदात्मा हम कूटस्थोह निर्विकारोह ये सब प्रयोग करता है शास्त्रीय ज्ञान से हम शब्द प्रयोग है कभी चीधाभाष में प्रयोग करता है कभी कूटस्थय प्रयोग करता है अयम एवं बुध वही ज्ञानी शास्त्रीय दृष्टिता शास्त्र जन्य ज्ञान से शास्त्र वेदांत सवर्ण जन्य ज्ञान है ना वेदांत श्रवर्ण से ज्ञान होता है वेदान्त वाक्य से उसी ज्ञान सेवलिक केवल एक अर्थ चिदाभाषा विविखते चिदाभाष से पृथक कूटस्थ में प्रयोग करता है और ज्ञानवी तक करता है चिदावास को मिला करके अज्ञानी चिदावास पृथक कूटस्थ केवल कूटस्थ में अहम शब्द प्रयोग करता है असंग चिदात्मा हम इतनी लक्षण से अहम शब्द प्रयोगते अहम शब्द का लक्ष्यर्थ वास्त कूटस्थ नहीं है जो असंग चिदरूप आत्मा है अहम शब्द का वास्थ नहीं है लक्ष्यार्थ है ऐसे लक्षण से प्रयोग करते है जैसे गंगायाम घोष कहते गंगा में घोष घोष आभिर पल्ली गाँव गंगा के प्रवाह में नहीं गंगा तर तीर में है। तो तीर में कहने के लिए गंगा में कह देते हैं वो महात्मा कहा गए बोले गंगा में गया गंगा में बैठा है गंगा में बैठा होता तो प्रवाह के बीच में नहीं गंगा तट पर बैठा है तो गंगा में बैठा है ऐसे कहा जाता है ये लाक्षण का प्रयोग करते है इसी प्रकार अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है कुटस्तवास्यार्था से है तो लक्षणा से अहम शब्द का प्रयोग करता है अतो लक्षण अहम शादा अहम् प्रत्यय विषय तो संभवात लक्षण से अहम शब्द कूटस्थ अहम प्रत्यय का विषय हुआ इसलिए असंगोह अस्मी ज्ञान उपपद्यते अभिप्राय असंगोह हम ऐसे ज्ञान हो सकता है इसे पहले शंका हुआ था अधिष्ठान चैतन्य जीवस्वरूप मानेंगे चिदात्मा हम असंगो अस्मी ज्ञान कैसे होगा असंग चिद रूप है कूटस्थ और तो अहम प्रत्यय का विषय नहीं यही शंका हुई थी पहले अहम ज्ञान का विषय कूटस्थ चैतन्य नहीं होगा तो हम असंग चिदात्माअम कूटस्थम ऐसे ज्ञान कैसे होगा तो उसका उत्तर दे अहम शब्द का वाच्य अर्थ चिदाभाषे कूटस्थ नहीं किन्तु लक्षण से अहम शब्द कूटस्थ में प्रयोग करता है ज्ञानी लक्षणा से कूट अहम शब्द का अर्थ हुआ कूटस्थ तो हम प्रत्यय विषय हो गया इसलिए अशोक हम अस्मी इसे ज्ञान हो सकता है केवले ननु नृथक आभास कूटस्थौ अहम शब्द से अमुख्या पृथक आभास और कूटस्थ द्वन्न होगी अहम शब्द का अमुख्याथ अभी अभी कहा मध्य दोनों है एक आभा और एक, एक कूटस्थ ये दोनों में से कूटस्थ की अज्ञान निवृत्त है असंगोस्मी मैं असंग ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान किसको होता है ये प्रश्न है ब्रह्म ज्ञान क्या कूटस्थ होता है या चिदाभस को होता है अज्ञान निवृत्ति के लिए असंगोस्मी असंग ब्रह्म हूँ ऐसे जानता है कौन कूटस्थ जानता है प्रथम विकल्प हुआ किम्बा चिदाभाष पूर्वी पूछता असंग ब्रह्म में हूँ अज्ञान निवृत्ति के जो ज्ञान है ज्ञान किस होता है कुटस्थ जानता है अथवाभाष प्रथम विकल्प क्या है कूटस्थ नही क्योंकि वो तो असंग रूप है तत्व असंग सिद्ध रूप तो असंग सिद्ध रूप है उसमें ज्ञान अज्ञान कुछ धर्म रहेगा ज्ञानित्व तो अज्ञानित्व तो और ना तो ज्ञानित्व ना तो अज्ञानित्व असंग ना तो ज्ञान के साथ संबंध है ना तो अज्ञान के साथ संबंध है तो हम असंगोस्मी से ज्ञान कैसे होगा कुटस्थ में ये नहीं हो सकता है फिर क्या मानना पड़ेगा अर्थिदाष तो से ज्ञानी तो आदि कम वक्त ज्ञानी तो अज्ञानी तो चिदावास में खाना पड़ेगा चिदावास जी जानेगा अहम असंगोस्मी कौन जानेगा चिदाभाष जय जानेगा तथा जो सती कुटस्था चिदाभाष चिदाभास कुटस्थ से अन्य अभी तो भेद प्रयोग करके दो अर्थ बताया कभी कुटस्थ में प्रयोग करता है कभी चिदा में प्रयोग करता है भेद है एक ही? तो, तो कुटस्थाद अन्य चिधाभाष कूटस्थ से अन्य है चिदा भाषा जानेगा मैं जानेगा मैं असंग कौन जानेगा चिदाभास अहम कुटस्थमी ये ज्ञान कैसे होगा उसको कुटस्थ से अन्य चिदाभास कहेगा मैं कुटस्थ हूँ कुटस्थ चिदाभास अन्य कुटस्थ लग आपने बताया अमुख्य अर्थ है अब चिदाभाष को ज्ञान होगा कुटस्थ को नहीं होगा क्योंकि कुटस्थ तो संघ है चिदावास में ज्ञानी तो तो कहना पड़ेगा जो चिदाभास कुटस्थ से अन्य वो जानेगा कि मैं कूटस्थ हूँ ये ज्ञान कैसे होगा ये ज्ञान तो भ्रम हो जाएगा कुटस्थ से भिन्न कहेगा मैं कूटस्थ हूँ जानेगा मैं कुटस्थ हूँ यथार्थ होगा न ज्ञात में रहती करता है पूरे ज्ञता ज्ञानी त्मा भाष्य नात्म तथा कथमा कथमा भाष कूटस्थोस्मी की बुध्यता ज्ञानीता अज्ञानिता ज्ञानीता अज्ञानित ज्ञानित्व और अज्ञानित तो तो। किसमें रहेगा आत्माभाष आत्माभाषक हो चिदा भाषक हो एक चिद्रू को आभासते थी चिदा भाषा आत्मावत आभासते थे, थे आत्मा भाषा चीदा भाषा में ही ज्ञानी तो अज्ञानित तो रहेगा न चाह आत्मा न शुद्ध आत्मा है असंग उसमें ज्ञानित्व रहेगा अज्ञानित्व रहेगा दोनों नहीं रहेगा असंग रहे में कोई धर्म नहीं रहेगा इसलिए तो ज्ञानित्व तो दोनों में रहेंगे चिदाभास में तथा कथम आभाषस्थ स्मृति बुद्ध धाम जो से कुटस्थ से भिन्न है और मैं कूटस्थ हूँ ऐसा कैसे ज्ञान उसको होगा और तो कुटस्थ से भिन्न है अरे में कूटस्थ उसमी ऐसा बुद्ध ज्ञान कैसे होगा ये पूरा आशंका है पूरा पशी की आगे उत्तर देंगे और ज्यानि ज्यानि उत्तर दिए तस् कूटस्थ अन्यतमे सिद्ध मरीहरती वो समझ करके अध्यस्त, अध्यस्ते है चिदाभास अधिष्ठान कूटस्थ ऐसा समझ करके ज्ञानी प्रयोग करता है यदि वस्तुतः विचार करेंगे चिदाभास भाष से कोई अलग है या नहीं है दर्पण जो मुख दिखता है आपके मुख से अलग कुछ दर्पण में रहता है नहीं आपके मुख ही दिखता है दर्पण के माध्यम से दर्पण में जो प्रतिबिंब रूप मुख है आपके गिरवास्थ मुख से अलग कोई है और कुछ नहीं है वही मुख ही दिखता है उसको मिथ्या कहते दर्पण मिथ्या वो कहेंगे दर्पणस्थ मुखम दर्पण में स्थित कहेंगे तो मिथ्या है दर्पण में है क्या मुख वो मुख ग्रीवा में है कंठ में है ग्रीवा में है ग्रीवास्थ मुख ही दर्पण में दिखता है जब वो मुख को दर्पणस्थ कहेंगे तो जुटा हो जाएगा और वसुत ग्रीवास्थ मुख ही दिखता है दर्पण के द्वारा इसी प्रकार चिदावास कुटस्थ से कोई अलग नहीं है उसका ही प्रतिबिंब दिखता है अज्ञान में अथ अंतक में वही प्रतिबिंब बिंब से अलग है ही नहीं बिंब के बिना रहेगा नहीं घट से भिन्न है क्या पट भिन्न है पट को जला देंगे तो घट रहता है भिन्न होने से घट्ट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा रहेगा भिन्न होने से एक के अभाव दूसरा रह जाता है इसी प्रकार यदि चिदाभास कुटस्थ से भिन्न होता अथवा प्रतिबिंब बिंब से भिन्न होता बिंब के बिना प्रतिम्ब रहे रहेगा बिंब के बिना प्रतिम्ब इसमें भिन्न है प्रतिबिंब नहीं ये प्रतिब बिंब से भिन्न नहीं है उत्तर दे रहे तुटस्थ अन्य असिदम तसे कहा आभास कुटस्थ अन्य ये सिद्ध नहीं है इसलिए से ही उस समय अपने को जानता है मैं कुटस्थ हूँ बिंब रूप हूँ चिदाभास को तो ज्ञान होगा अपने उस समय चिदाश अपने को क्या मानता है बिंब रूप कुटस्थ में हूँ ऐसे जानता है ोषस्चिदूटस्थ्य आभास मिथ्या कूटस्थ्वशेषण दोष जो शंका पूर्वी की दोष दिया था आभास के अपने को मैं कुटस्थ में जानेगा कहते दोष नहीं क्यों नहीं चिदाभास कुटस्थ के स्वभावान चिदाभास तो कुटस्थ के स्वभाव वाला है चिदाभास का वास्तव स्वभाव क्या है कुटस्थ ही है एक कुटस्थ स्वभाव ही है राज्य में सर्प कभी दिखता है और सर्प का वास्तविक रूप क्या है राजू ही है राज्य से भिन्न सर्प का स्वरूप है राज्य को चुप से हटा दे सर्प रहेगा वहाँ राज्य से अलग होता तो उस राज्य जाने पर रज्जु रहना चाहिए वो अलग है ही नहीं इसी प्रकार अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग होती ही नहीं अधिष्ठान से अलग नहीं अध्यस्त आभा सत्व से मिथ्या आभा सत्व है मिथ्या कुटस्थत्व आवश्यक स्नाथ मिथ्यांश छोड़ दो बाकी क्या अवश्य आवास का वास्तवस्वरूप कूटस्थ हम दोस क्यों नहीं तुक्ति देते आभास मिथ्या आभास मिथ्या है यथा दर्पण प्रत्यय मनस मुखावास से ग्रीवास्थ मुखमे तत्व दर्पण में मुख आभास दिखता है मुख है मुखाभास मुखाभा मुखापता मुखा आभास मुख जैसे लगता है वो मुखाभाष का वास्तव तो स्वरूप क्या है ग्रीवास्थ मुखम है तत्व ग्रीवा कठम स्थित मुख है उसका वास्तव तो स्वरूप है वो नहीं है वास्तव तो स्वरूप ही मुख है दर्पण के द्वारा दिखता है तद्भत है ऐसे दर्पण यहाँ रहेगा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ऐसे रखते हैं पीछे कोई गाड़ी आती तो उनको दिखता है पीछे कोई आने पर ऐसा दिखेगा यहाँ दर्पण रखेंगे तो ये दिखेगा तो दिखता है अभी यहाँ दर्पण रखेंगे तो पहाड़ दिखेगा तो पहाड़ ही दिखता है दर्पण के द्वारा यहाँ कुछ है सामने रखे तो मुख दिखता है यहाँ रखेगा तो उधर क्या दिखेगा इसे दर्पण के द्वारा ही मुख दिखता है आवास का वास्तव स्वरूप क्या है मुख ही कौन सा मुख ग्रीवास्थम ग्रीवा में तिस्थित मुख ही तत्व जिस प्रकार है तदवत इसी प्रकार आभास का वास्तव स्वरूप ऊटस्थयी है इसलिए आभास विचार करने के बाद श्रवण मनो ने समझ लिया कि मेरा स्वरूप तो कुटस्थ है भ्रांति से इसमें दिखता है उपाधि के कारण मैं तो कुटस्थ रूप हूँ कुटस्थ में संसार दुख संबंध कुछ है और चिताभा मैं कुटस्थ हूँ सुख दुख भूख चुत पिपाशा जन्म मरण आदि मेरे में कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान होता है होगा तो ज्ञान चिताभाष को किन्दु समय चिदावास अपने को कुटस्थ मानता है तो। ना। ना त्वात। अभी चिभा जो दिखता है प्रतिम मिथ्या है या सत्य है आभा सत्व से मिथ्या तो चिदाभाष मिथ्या है वास्तव तो सत्य ही कुटस्त ही आभा मिथ्या तो, है जो मिथ्या आभास है उसको जो ज्ञान होगा मैं कुटस्त हूँ वो ज्ञान सत्य होगा मिथ्या में जो ज्ञान होगा वो ज्ञान सत्य होगा तो मनु चिदा तदाशित कूटस्वृति ज्ञान राज्य में सर्प दिखिता है वो सर्प सत्य नहीं ब्रह्मकाल में ब्रह्मकाल में सर्प सत्य है नहीं। भ्रमकारमी। ने। ने। भ्रमकारमी सत्य, है? ने। ने। ने। सत्य को मानता है मान्य सत्य सर्प है यदि सर्प सत्य नहीं तो उसमें स्थित दो बीस सर्प विषय उत्कट विषय सर्प दिखता सत्य होगा ना नहीं सर्प ही तो उसका ज्ञान भी सत्य कैसे होगा चिदावास को ज्ञान होता हम अस्म कु ब्रह्म असंग ज्ञान क्या होगा मिठाई होगा कूटस्थ अस्मृति ज्ञान मिथ्या त्याग ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी कूटस्थोस्मृति बोधोपी मिथ्याचे चेन्ने को वदेत नहीं राज्य सर्प भी इस इस्लोक में पूर्वार्ध में कितने पद बताओ एक पाद में पहले बताओ एक पाद प्रथम पद में कूटोस्थ स्मृति बोध भी पांच हो गया द्वितीय पाद में कितने बताओ छेत छे, नोधो छे भी मिथ्या चेत पूर्व पक्ष शंका करने वाले कहता है कूटोस्थ स्मिति जो बोध ज्ञान है वो ज्ञान भी मिथ्या जैसे चीदा भाष मिथ्या है उसको होने वाले जो ज्ञान वो ज्ञान भी मिथ्या चेत तो सिद्धांत कहता को तो तो कौन मना करता है मिठाई नहीं तो, को बते तो कौन बते कौन कहता है नहीं करके मिठाई राज्य में सर्प का भी भ्रमण दिखता है देखकर कोई भाग गया फिर आकर देखा रजू है सर्प रहता है सर्प चला जाता ना नहीं सर्प <laughs> जो चला गया वो सर्प सत्य है नहीं सत्य अधिष्टम रजू सर्प अध सत्य है रजू सर्प भी जदि मिथ्या है रजू सर्प का विसर्पण चला जाना वो सत्य है क्या जैसे रजू सर्प मिठा है ऐसे रजू सर्प का चला जाना भी मिथ्या है नहीं सत्यता अभिष्टम रजू सर्प से विसर्पण श्रीप का अत्यर्थ गई लूट करेंगे गुना हो जाएगा सर्पण बनेगा बिसर्पणम रजू सर्प से विसर्पणम सत्यतयात माना गया रजू सर्प का चला जाना वो सत्य है ना नहीं कोई कहेगा सर्प चला गया कहते तो चला गया व्यवहार होता है सत्य चला जाना सर्प ही मिथ्या तो चला जाना भी मिथ्या है और चिरावास मिथ्या है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या है कूटस्थ स्वरूपात्र कृतसन सभी मिथ्यात्व तो कुटस्थ ही ब्रह्म है उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या है कृतसन सभी सकल सारा प्रपंच सब कुछ मिथ्या है तन मिथ्यात्व अस्माक इसलिए ज्ञान भी मिथ्या कौन से क्या पति सारा प्रपंच कूटस्थ ब्रह्म से अतिथित और सत्य कौन है कोई सत्य है, है? एक कुटस्थ आत्म तत्व है उसको छोड़कर बाकी सब मिथ्या है तो ब्रह्म ज्ञान सत्य है मिथ्या है अभी मिथ्या है अमर ब्रह्म जो ज्ञान है कुटस्थ तो अस्मी ये भी मिथ्या है इसलिए तब मिथ्यात्म अस्मकम इष्टम है हमारे के लिए ये सब मिथ्या ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं तो मिथ्या है नएत को बदेत उत्तम अर्थम दृष्ट न स्पष्ट इस अर्थ को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं राज्य में सर्प ज्ञान हुआ और सर्प ही मिथ्या है तो सर्प का चला जाना भी कौन सत्य कहता है रज्वान् कल्पितस्य सर्पस्य गतीयम मनम वास्तव नांगी क्रियते रज में कल्पित सर्प सर्प में कभी गतिगति गमन ये ये सत्य है कोई गत्याधिकम प्रतियमान होने पर भी उसको वास्तव कहा जाएगा वास्तव अनांगी कहते ब्रह्म काल में कोई सत्य मानता है किन्तु वास्तव उसको कहा जाएगा यथा तदव दूसरी प्रकार चिदाभाष में जो ज्ञान है वह भी मिथ्या है नहीं। देखो चिदाभास को कहा मिथ्या अचिदाभास में जो अहम अस्त कुटस्थ ज्ञान वो भी मिथ्या हो गया अबे मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति कैसे होगी पूरा पीछे पूछता है ज्ञान से मिथ्या संसार निवृत्ति न से आद यदि ब्रह्म ज्ञान कुटस्थ में हूँ ज्ञान भी मिथ्या हो गया तो मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति कैसे होगी इतना संख्य सिद्धांत निवृत्त संसार से जिस संसार की निवृत्ति होगी उस संसार को, को क्या निवर्त्य निवर्त्य कौन है संसार और निवर्त्य संसारत्य है क्या निवर्त्य निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार की निवृत्ति होगी कोई आपत्त्य नहीं निवृत्ति रूप पद्य स्वप्न व्याघ्र दर्शन न निद्रा निवृत्ति विप्राय स्वन में कभी भूख लगती है खा लिया भजन कर लिया स्वप्न में भोजन निवृत्ति क्षुत पिपा निवृत्ति हो जाती है नहीं खा लिया पानी सपने में खाने के बाद फिर खाने की सपने की नहीं। नहीं। सपने के समय में पानी पिया खाया ठीक हो गया स्वास्थ्य खराब सपने में डॉक्टर दवाई दिया वो ठीक हो गया और सत्य दवाई किया सत्य भोजन खाया तो सपने में तो क्षुत निवृत्ति होती है नहीं ऐसे झूठा से भी समरता से हो गया बुरा कार्य जिस प्रकार झूठे सपने में झूठे औषध खा करके झूठे रोग भी ठीक हो जाता है ठीक होता है ना नहीं? सपना भी मिथठा है उसमें बीमार हुआ पेट खराब हुआ दवाई दे दिया, ठीक हो गया इसी प्रकार स्वप्न व्याघ्र दर्शन है ना सपने में व्याघ्र देखा डर करके उठ जाते है नही सपना व्याघ्र दर्शन निद्रा की निवृति होती है नही जैसे व्याघ्र झूठा से भी निद्रा की निवृत्ति हो गई इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से भी संसार की निवृत्ति हो जाती है इसे अभिप्राय से कहते हैं तादृशेना बोधे नो संसारो ही निवर्तते यक्षापो ही बलि धीर्लौकिकना साधुसेन आप बोधे न ऐसे मिथ्या रूप ज्ञान कूट जो जो चिदाभा को मिथ्यारूप ज्ञान से भी संसार निवर्तते व संसार की निवृत्ति हो जाती है यक्षानुरूप ही बली इत्या लौकिक जना लोग कहते यक्ष के अनुसार बलि जो कर्म करते समय देवता के लिए कुछ देते है बलि अलग है भूत प्रेत आदि के देते हैं कुछ उद सरसों ऐसा कुछ मिला के बड़े ऐसे ऐसे डालते हैं कुछ कर्म करते समय यक्ष के अनुसार बलि देते है या आदर्श यक्ष आदर्श बलि इसे लौकिक गाथा संवाद कहते हैं जैसे संसार उसके निवृत्ति करने के लिए भी ज्ञान ऐसे ही चाहिए संसार रोग जब वास्तव होता तो औसत दबाई देंगे वास्तव और झूठा रोग सवने में तो झूठा दवाई से ठीक हो गया हो जाता है ना नहीं।, नहीं? संसार मिथ्या मिथ्या ज्ञान से भी निवृत्ति हो जाएगी उपादितम अर्थम उपसहारती जो अर्थ का उपादन किया गया पुरुष सद्धकार से उसका उपसहार करते हैं। पुरुषः तस्दा पुषा सकूटस्थो पुरुषः कूटस्थोस्मी विज्ञातीभ्युति विज्ञा तो महति आभास पुरुष सकूटस्थ जो आभास पुरुष है उसका वास्तव स्वरूप तो कूटस्थ है तम विविच्य उसको विवेक कर स्पष्ट समझ करके कि मेरा वास्तव स्वरूप कूटस्थ है ये जो आभास रूप है ये मेरा वास्तव स्वरूप नहीं मेरा तो बिंब रूप कूटस्व स्वरूप है तम विविच्य कुटोस्थअस्मृति विज्ञात मरहती मैं कूटस्थ हूँ ऐसा जान सकता है कथन क्या चिलाभास निज चीलास का निजवास्तव स्वरूप कूटस्थ ही तस्वाच्य कूटस्थित चिदा कूटस्थिका चिदाभास तम कूटस्थम मिथ्याभूता स्वाद विविच्य कुटस्थ को विवेकर्ता समझ लेता है, हैिदावास रूप मिथ्या है उसे समझ ले कुटस्थ मिथ्या नहीं सत्य है से भिन्न है ऐसा समझ करके लक्षण के द्वारा प्रयोग करता है अहम कुटूस्थ अहम श्रद्ध तो तो का वाच्य चिदाभा चिरा भात लक्ष्यार्थ है कुटस्थ इतना अवगम तुम का ज्ञान तुम सको जान सकता है इस अभिप्राय से श्रुतिर अस्मित उतवती आत्मान अयम अस्मिति पुरुषः अयम अस्मि ऐसे ज्ञान होता है पुरुष को पुरुष को का अहम अस्मि ऐसे ज्ञान सूचने कहा अस्मी कू Um, anti <laughs>